आवाज की दुनिया के दोस्तों आज फुर्सत के पलों में बात करते हैं कुछ सच्चाई से जुड़ी हुई जी हाँ सच्चाई वो भी दुनियादारी से जुड़ी हुई सच्चाई की बातें लेकर आई है आज आपकी दोस्त भारती परिमल। पुत्र विदेश में रहता है जॉब करता है उसके माता पिता छोटे शहर में रहते हैं अकेले हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं लाचार हैं। जहां पुत्र की आवश्यकता है वहां पैसा भी काम नहीं आता है। पुत्र वापस आने की बजाय पिता को एक पत्र लिखता है तो लीजिए प्रस्तुत है पुत्र का पत्र पिता के नाम पिताजी आपके आशीर्वाद से आपकी भावनाओं के और इच्छाओं के अनुरूप मैं अमेरिका में व्यस्त हूँ यहाँ पैसा बंगला साधन सुविधा सब कुछ है नहीं है तो केवल समय आपसे मिलने का बहुत मन करता है चाहता हूँ कि आपके पास बैठकर बातें करता रहू आपके दुख दर्द बांटता रहू परतु परंतु क्षेत्र की दूरी बच्चों के अध्ययन की मजबूरी कार्यालय का काम करना भी है जरूरी क्या करू कैसे बताऊ कि मैं चाह कर भी चाह कर भी स्वर्ग जैसी जन्मभूमि और देव तुल्य माता पिता के पास नहीं आ सकता मेरे पास न अनेक संदेश आते हैं माता पिता जीवन भर अनेक कष्ट सहकर भी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और बच्चे बच्चे माता पिता को छोड़कर विदेश चले जाते हैं पुत्र संवेदनहीन होकर माता पिता के किसी काम नहीं आते हैं पर पिताजी मैं बचपन में कहा जानता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है मुझे क्या पता था कि पैसे की कीमत क्या होती है मुझे कहा पता था कि अमेरिका कहा है नाम पैसा सुविधा और अमेरिका ये सब कुछ तो आपकी गोद में बैठकर ही समझा था ना पिताजी आपने ही तो मंदिर न भेजकर कॉन्वेंट स्कूल भेजा खेल के मैदान में नहीं कोचिंग में भेजा कभी आस पड़ोस के बच्चों से दोस्ती करने ही नहीं दी आपने अपने मन में दबी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मुझे समझाया समझाया कि इंजीनियरिंग पैसा पद रिश्तेदारों में नाम की वैल्यू क्या होती है मां ने भी तो दूध पिलाते हुए रोज दोहराया था कि मेरा राजा बेटा बड़ा आदमी बनेगा खूब पैसा कमाएगा गाड़ी बंगला होगा हवा में उड़ेगा यही बातें सुन सुनकर मैं बड़ा हुआ। मेरी उन्नति के लिए जाने कितने मंदिरों में घी के दीपक जलाए गए मेरे पूज्य पिताजी मैं बस आपसे ना इतना पूछना चाहता हूं कि संवेदना शून्य मेरा जीवन आपका ही तो बनाया हुआ है ना मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ मैं चाह कर भी अपना पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा हूं। मैं हजारों किलोमीटर दूर बंगले गाड़ी और जीवन की हर सुख सुविधाओं को भोग रहा हूँ और आप, आप उसी पुराने मकान में वही पुराना अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं क्या क्या इन सारी परिस्थितियों का सारा दोष सिर्फ मेरा है आपका पुत्र अब फैसला हर माता पिता को करना है कि अपना पेट काट काटकर तकलीफें सह सहकर अपने सारे शौक समाप्त करके बच्चों के सुंदर भविष्य के सपने क्या वे इन्हीं दिनों के लिए देखते हैं शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है पर साथ में नैतिक मूल्यों की शिक्षा और राष्ट्र प्रेम भी उतना ही जरूरी है क्या वास्तव में हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों पुत्र का पत्र पिता के नाम सचमुच हमें सोचने पर विवश करता है मुझे यह संदेश के माध्यम से मिला। धन्यवाद उस अनाम मित्र का जिसने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे दुनियादारी की सच्चाई से जीवन की सच्चाई से अवगत कराया ऐसी ही बातों के साथ मुलाकात होगी फिर कभी फुर्सत में